महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व एकोनविंशोध्याय धृतराष्ट्र आदि का गंगा तट पर निवास करके वहां से कुक्षेत्र में जाना और सत्यूप के आश्रम पर निवास करना व सम्पावाच तथो भागे रथे तीरें मेध्ये पुण्य जनोचिते निवासम अकरोद्राजा मिजुर मते स्थित वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मे दूसरा दिन व्यतीत होने पर राजा धित्राष्ट्र ने विदुर जी की बात मानकर पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भागीरथी के पावन तट पर निवास किया त्रम परतिष्ठन ब्राह्मणाम वनवासि क्षत्र शुद्र संघास्वो भरत भरतश्रेष्ठ वहाँ वनवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होकर राजा से मिलने को आए सतई परिवृत राजा कथा भी परिन अनुज्ञ सन वही विधिवत प्रतिपू उन सब से घिरे हुए राजा धित्राट ने अनेक प्रकार की बातें करकर सबको प्रसन्न किया और शिष्यों सहित ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें जाने की अनुमति दी सायांह सहे पाल तथो गंगा मुपेट चकारा विधिव गाधारी चशस्वनी तत्पात्य सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गाँधरी देविने गंगाजी के जल में प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान कार्य संपन्न किया तेजैवाण पृथक सर्वे तीर्थे स्वाप्लुत भारत चक्रु सर्वा क्रिया तुरशा विधुरादय भरत नंदन वेद तथा विदुर आदि पुरुष वर्ग के लोग सबने पृथक पृथक घाटों में गोता लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ कार्य पूर्ण किए कृत शौचम तथो वृद्धम ससुरम कुंती भोजाम गांधारी पृथाराजन गंगातीर मुनयत राजन स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धित्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई रागुआज तत्व वहाँ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की जिस पर स्थापना करके उस सत्य प्रतिज्ञा नरेश ने विधिवत अग्निहोत्र किया तथो भागीरथी तीरा कुेत्र जगाम चह सानुगो नृति संहते इस प्रकार नित्यकर्म से निवृत्त हो बूढ़े राजा नेत्राष्ट्रइंद्रिय संयम पूर्वक नियमपरायण हो सवको सहित से गंगा तट से चलकर कुरूक्षेत्र में जा पहुँचे तत्रपद धीमागम्य सारा वह आस साथ राजर्षि सतयूपम मनीषिण वहाँ बुद्धिमान भूपाल एक आश्रम पर जाकर वहाँ के मनीषि राजर्षि सत्यूप से मिले स राजा महानाथी के, के परम तप स्वपुत्र मनुजय स्वर्य निवेशन महासत वे परम तप राजा कभी केक के देश के महाराज थे अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वन में चले आए थे तेना तेनासही तो राजा जियो व्यासम प्रति तत्रेन न राजा प्रत्यननाथ कुत्राट उन्हें साथ लेकर व्यास आश्रम पर गए वहाँ कु्रेष्ठ राजा धृतराष्ट ने विधि पूर्वक व्यास जी की पूजा की स दीक्षा ताप्य राजा कौरवनंदन शत्यूपाश्रमें तस्में निवासम अकरो तदा तत्पश्चात उन्हें से वनवास की दीक्षा लेकर नंदन राजा क्षेत्राष्ट्र पूर्वोक सत्यूप के आश्रम में लौट आए और वहीं निवास करने लगे तस्म सर्वृिम राजे राजा चक्ष महामति आरण्यक महाराजा व्यास्यानुमते तथा महाराज वहां महारा परम बुद्धिमान राजा सतयूप ने याज्य की आज्ञा से धृतराष्ट्र को मन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी एवं थ तपसा राजन धृतराष्ट्रो महामनाह योगात्मन तनोचरा तथा राजन इस प्रकार महामृषस्पि राजा धृतराष्ट्र ने अपने आप को तथा साथ आए हुए लोगों को भी तपस्या में लगा दिया तथे देवी गाधारी वल्कारी कुया स महाराज सामान्रतारिणी महाराज इसी प्रकार वल्कल और मृग धारण करने वाली गाँधारी देवी भी कुंती के साथ रहकर धृतराक्ष के समान ही व्रत का पालन करने लगी कर्मणामचा चक्षुषा चे निप संयमेंग्राम आस्थिति परम तपह नरेश्वर वे दोनों नारिया इंद्रियों को अपने अधीन करके मन वाणी कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी उत्तम तपस्या में संलग्न हो गई तगस्थि भूत परिशुष्क मटाजी वलकल संतांगिवस्तत्र तपस्चारा महर्षि तीव्रपे तमोह राजा के शरीर शरीर का सूख गया। वे होकर मस्तक पर पर जटा और शरीर पर एवं बलकल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवित हो गए उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया छत् छत्ता धर्मार्थ विद्रही बुद्धि ससंजयस्तमतिम सदारम उपाचर घोर तपोजितात्मा तदा वल्क चीर भाषा धर्म और अर्थ की ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गृत की सेवा करने लगे वे मन को वस्मी करके अपने दुर्बल शरीर से घोर तपस्या में संलग्न रहते थे श्री महाभारत के एक नशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम पर्व में धित्राष्ट्र का सतयूप आश्रम पर निवास विषयक उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ